श्री परमात्मे नम अथकादोध्याय अर्जुनवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम ध्यास यो वचस्ते मोहोयं विदो मम पदछेद मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म उत्तम वच तेना शुद्धार्थ मद मदनुग्रहाय मुझ पर अनुग्रह करने के लिए त्वया आपने अपने जो परम परम गुह गोपनीय अध्यात्म संगीतम अध्यात्म विषय वच वचन अर्थात उपदेश उत्तम कहा तेन उससे मम मेरा अयम यह मोह अज्ञान विगत नष्ट हो गया है भवाप्यो ही भूता नाम श्रुत विस्तर मया तत् कमल पत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम् महात्म्यमी चाव्येद त्वत्तह कमलपत्राक्ष महात्म्यम अव्यय अन्वय शब्दा क्योंकि कमल हे कमल नेत्र मैं मैने आपसे भूतानाम भूतों की भवाप्यो उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक श्रोतो सुने हैं क्या तथा आपकी अव्ययम अविनाशी महात्म्यम महिमा अपी भी सुनी हैं थ तम था, आत्म परमेश्वर द्रष्टुम्छा ते रूप ईश्वर पुरुषोत्तम पदछेदा आसथ तम आत्मा परमेश्वर द्रष्टुम्छा ते रूप ईश्वरं पुरुषोत्तम अन्वय श परमेश्वर है परमेश्वर तुम आप आत्मान अपने को यथा जैसा आर्थ कहते हैं तथ यह ठीक एवं एव ऐसा ही है परन्तु पुरुषोत्तम हे पुरुषोत्तम हे आपके ईश्वरम रूपम ज्ञान ईश्वर शक्ति बल वीर और देश ईश्वर रूप को मैं प्रत्यक्ष द्रष्टु देखना इच्छा चाहता हूँ मन यदि तत्सख्यम मैया दृष्टु मिति प्रभु योगेश्वर तत्व में तुम दर्शात्मा नव्यम मन से यदि तत्म मैं इति प्रभो योगेश्वर तथ मैं तुम दर्शय अव्ययम् अव्यय अन्वय शब्दार्थ प्रभो हे प्रभो यदि यदि मैं मेरे द्वारा आपका वह रूप दृष्टुम देखा जाना शक्य श्रक्य है कि ऐसा मन ऐसी आप मानते हैं तथा तो योगेश्वर है योगेश्वर तुम आप आत्मान अपने उस अविनाशी अव्यम स्वरूप का मैं मुझे दर्श दर्शन कराइए, श्री भगवान उवाच पश्च पार्थ रूपी शत शोथ सहस्रश नाविधानी दिव्या वर्णाकृतीद पश्चि पाथ रूपाणी शत नाना विधानी दिव्या नाना वर्णाकृति चन्वय शब्दार्थ पार्थ हे पार्थ अथ अब तू मैं मेरे शह सहस्त्र सैकड़ों हजारों नाना विधानी नाना प्रकार के च और नाना वर्णाकृति नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले दिव्या अलौकिक रूपी रूपों को पश पश्च देख पश्चा दान वुद्र अश्विन हो मरुत तथा बहुन दृष्ट पूर्वाणी पश्चाचर्या भारत पदच्छेद श आदित्या वसन रुद्र अश्विन मरुत तथा बहूनी अदृष्ट पूर्वाणी आचार्या शब्दार्थ भारत हे भरत अर्जुन मुझमें में आदित्यान आदित्यों को अर्थात अदिति के द्वादश पुत्रों को वसुण आठ वसुओं को रुद्रान एकादश रुद्रों को अश्विनों दोनों अश्विनी कुमारों को मरुता उनचास मरुदगणों को पश देख तथा तथा और भी बहुनी बहुत ऐसी अदृष्ट पुर्वाणी पहले न देखे हुए आश्चर्या आशर्य रूपों को पश्च देख इकस्थम जगत कृष्णम पश्चाध्य सचराचरम मम देह गुडा के ससीदम जगत कृष्णम पश्य अद्य सचरा माम देहे गुडाकेश है अन्य दृष्टुम इच्छती अनवय शब्दार्थ गुडाकेश निद्रा को जीतने वाला होने से अर्जुन का नाम गुडाकेश हुआ था हे अर्जुन अब इह इस मम मेरे देहे शरीर में एकस्थम एक जगह स्थित सचराचरम चराचर सहित कृष्णम संपूर्ण जगत जगत को पश्य देख तथा अन्य और चा भी यद जो कुछ दृष्टुम देखना इच्छा चाहता हो सो देख न तुम आम शक्य ऐसी द्रष्टुम स्वक्षुषा दिव्यम दधा ते चक्षु पश्चिम योगी न तो मत द्रष्टुम अने नक्षुषा दिव्यम ददा ते चक्षु पश्चिमे योगम ऐश्वर अन्वय शब्दाथ परन्तु मजको तू अने चुषा अपने प्राकृतिक नेत्रों द्वारा दशुम देखने में एवं निसंदेह न शक्यते समर्थ नहीं है अतः इसी से मैं ते तुझे दिव्यम दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु अर्थात नेत्र ददा देता हूँ उससे तू मैं मेरी ईश्वरम ईश्वरीय योगम योग शक्ति को पश्य देख संजय मुक्त तथो राजन महायोगेश्वर हरी दर्शियामास पार्थाया परम रूपम ऐश्वरम पर छेद एवं उक्त सतराजन महायोगेश्वर हरी दर्शिया मा परम रूपम ईश्वरम अनुय श्रद्धार्थ राजन हे राजन महायोगेश्वर महायोगेश्वर और हरि सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने एवं इस प्रकार उक्तवा कहकर ततः उसके पश्चात पार्थाय अर्जुन को परम परम ईश्वरम ऐश्वर्य रूपं दिव्य स्वरूप दर्शियामास दिखलाया अनेक वक्र नयनमने का दर्शनम अनेक दिव्याम दिव्या, दिव्या नेकोद्यता छेद अनेक वक्त नयनम अनेका अनेव्याम दिव्या नेता दिव्य माल्यांबरधरम दिव्य मय देवत विश्व तो मुखेद दिव्य माल्यांबर धरम दिव्य गंधा लेनम सर्वाशर्यमय देव अन विस्वतु अनेक मुख और नेत्रों से युक्त अनेका दर्शनम अनेक अद्भुत दर्शनों वाले अनेक दिव्याभरणम बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और दिव्या नेको दिवता बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए दिव्य माल्याम्बर धर्म दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंधानुलेपनम दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए सर्वाश्चर्यमय सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त अनंतम सीमा रहित और विश्व मुखम सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप देवम परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा सूर्य सहस्रस्वे युगपथिता यदि भास महात्मना भा सदृशी साय सहस्रस् युगपथिता यदि भा सदृशी सात महात्मना तस्त्म शब्दार्थ देवी आकाश में सूर्य सहस्त्र हजार सूर्यों की युगपत एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो भाव प्रकाश भवित होता वह भी तस्य उस महात्मन विश्व रूप परमात्मा के भाषा प्रकाश के सदृश सदृश यदि हो कदाचि कथम जगत कृष्ण प्रविभक्तनेक्य देंदेव शरीर पांडव सदा कदचेद त्रेकस्थम जगत कृष्ण प्रविभक्त अनेक अवश्य देवदेव से शरीर पांडव तदा शब्दार्थ पांडव पांडव अर्जुन ने तदा उस समय अनेक धा अनेक प्रकार से प्रविभक्तम विभक्त अर्थात पृथक पृथक कृष्णम संपूर्ण जगत जगत को देवदेव देवों के देव श्री कृष्ण भगवान की तत्र तस्वीर शरीर शरीड में एक स्थम एक जगह स्थित अपश्य देखा तथा स विस्मया विष्ट इष्टरो माधनजय प्रणमशीलता देव प्रीतांजलि भाष्छेद ततः सह विस्मयाविष्ट हृष्ट रोमा धनंजय प्रणम्य शीलता देव गीताजलि अभाषत अन्वय एवं शब्दार्थ तत उसके अन्तर सह वह विस्मयाविष्ट आश्चर्य सिस्टरोमकित शरीर धनंजय अर्जुन प्रकाश में विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित शिविर शिविर ऐसी प्रणम में प्रणाम करके शीताजलि हाथ जोड़कर कर अभासत बोला अर्जुन वाच पश् देवा तब देव देह सर्वा भूत विशेष सघा ब्रह्मीशं कमलासनस्थ मृषिश्चर्वागा दिव्या पशा दिवान्व देह सर्वान् तथा भूत मलासन स्थम ऋषि चर्वान उन्वय शब्दार्थ देव हे देव मैं तो आपकी देह शरीर में सर्वान संपूर्ण देवान देवों को तथा तथा भूत विशेष संघान अनेक भूतों की समुदायों को कमलासनस्थम, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मांडम ब्रह्मा को ईशम महादेव को क्या और सर्वान संपूर्ण ऋषिन, ऋषियों को क्या तथा दिव्यान, दिव्य उर्गान सर्पों को देखता हूं। ना पश्यामि देखता हूँ अनेक बाहूदर वस्त्र नेत्र पश्यापम्त न मध्यम न पुनस्तवादी पशा विश्व स्वेश पदक्षील अनेक बाहर वक्त नेत्र पशा ओतः अनतूपम न अंत न मध्यम न पुनः तव तो आदि पश्यामि विश्वेश्वर विश्व अन्वय शब्द विश्व हे संपूर्ण विश्व के स्वामी स्वाम, आपको अनेक बाहूदर वक्र अनेक भुजा, पेट मुख और नेत्रों से युक्त तथा सर्वतः अनंत रूपम सब ओर से अनंत रूपों वाला पश् में देखता हूँ विश्व विश्वरूप मई तब आपके न अंतम अंत को पश्या देखता हूँ न न मध्यम मध्य को पुनः और न न आदिम आदि को ही चक्रिनम चे एजो राशि सर्वतो पश्यामि पश्यारीक्षारक दुतिमेय पदछेद कीटीन गदिन चीण चेजो राशि सर्वतम्त पशा तमाम दुर्निरीक्षता नाक दुतिमेय अनुयम आपको मैं किरितिनम् मुकुटयुक्त गदिनम् गदायुक्त च और चक्रिनम् चक्र तथा सर्वतः सब ओर से दीप प्रकाशमान तेजो राशि तेज के पुंजान लार्क दुतिम प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त दुर्निरीक्षम कठिनता से देखे जाने योग्य और समंतात् सब और अप्रमेयम अप्रमेय स्वरूप पश्यामि देखता हूँ क्षर परेद विश्व परमो व्यय शाश्वत धर्मगोप्ता सनातन स्वरो मत मे पदछेद परमं क्षरम पर वेद विश्व परम अव्यय शाश्वत धर्मगुप्प्ता सनातन र्ष मत मे अन्वय शब्दाथित जानने योग्य परमम परम अक्षरम अक्षर अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा है तुम आप ही अस् इस विश्व जगत के परम परम निधानम आश्रय हैं। तम आप ही शाश्वत धर्म गुप्ता अनादि धर्म के रक्षक हैं। आप ही अव्यय अविनाशी सनातन सनातन पुरुष उर्ष पुरुष है ऐसा में मेरा मत मत है अनादि अनादिध्या मनंत वीर्य मनंत बाहू शशि सूर्य नेत्र पशा ताम दीप्त हु ज सा विस्विदीद अनादिध्या अनत वीर अनंत, अनंत बाहू शशि सूर्य नेत्र पशा ताम दीपुताशव स्वेज सा इदं तपंत शब्दार्थ आपको अनादि मध्यांतम आदि अंत और मध्य से रहित अनंत वीरियम अनंत सामर्थ्य ऐसी युक्त अनंत बाहूम अनंत भुजा वाले शशि सूर्य नेत्र चंद्र सूर्य रूप नेत्रो वाली दिप्त हु प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाली और अपनी से, स्वेजता इस इसम जगत को तपन संतप्त करते हुए पशा में देखता हूँ पृथ्वी ऋद ही व्यात्वाद्भुत मुग्र तवेद लोकत्र महात्म परिदृथिव इदम अंतरम हिव्यान दिश्चर् रूपं उग्रं तव दृष्वाद्र तब इदम महात्मन महात्म शब्दार्थ महात्मन हे महात्मन महात्म यह या यावा पृथिवो अंतरम स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सर्वा सब दिशा एकेन एक त्वया आपसे ही ही दिशाए परिपूर्ण है तथा तो आपके इदम इस अद्भुत अलौकिक और उग्रम भयंकर रुप देख कर देखकर लोकत्रयम् तीनों लोक प्रव्यम अति व्य को प्राप्त हो रहे हैं अमी ही के प्राजलो गृणी स्वस्तित युक्त महर्षि सिद्ध संघा स्तुवती स्तुति पुष्कला अमी घा विशंती कैचि भीताजल गृह स्वस्ति इति महर्षि सिद्ध सघा स्तुवी क अन्व शब्दार्थ अमी वे ही सुर संघा ही देवताओं के समूह स्व आप में विशांति प्रवेश करते हैं और केचित कुछ भीता भयभीत होकर प्राजलया हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का विण उच्चारण करते हैं महर्षि सिद्ध संघा महर्षि और सिद्धों के समुदाय स्वस्ति कल्याण हो इति ऐसा उक्तवा कहकर पुष्कला उत्तम उत्तम स्तुति भी स्त्रोत्रों द्वारा स्व आपकी स्तुवंती स्तुति करते है रुद्रदिव्या वसवो ये चाध्या विश्वश्विनो मरुस्तोष्म गंधर्वक्षा सुर सिद्ध संघा वीक्ष विस्मित रुद्रदिव्या वसव चा चा चा चा ये चाध्या विश्व अश्विन मरु च उष्म गंधर्वयक्षा सुर सिद्ध संघा विस्मिता च एव सर्वे अन्वय जो रुद्रादित्या ग्यारह रुद्र और बारह आदित्य तथा वसवह आठ वसु साध्या साध्यगढ़ विश्वे विश्वे देव अश्विनो अश्विनी कुमार क्या तथा मरुत मरुदगढ़ च और उस मपा पितरों का समुदाय क्या तथा गंधर्व यक्षा, सुरसिद्ध गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्धों के समुदाय है वे सर्वे सब एव विस्मिता विस्मित होकर स्वाम आपको विक्षं देखते हैं रूपम महत्व बहुवक् नेत्र महाबाहो बहुबाद बहुदर बहुदंष्टा कराल दृष्ट लोका प्रव्यथिताह परेद महत् बहुव महाबा बहुबाह बहुदरम बहुदा कराला दृष्टवा लोका प्रव्यथिता तथा अहम अनवय शब्दार्थ महाबाह है महाबाह आपके बहुवक्त्र नेत्र बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहु वाली बहुबाह बहुत हाथ जंघा और पैरों वाले, बहु बहुधरम बहुत उजरों वाले और बहु बहुदा करालम बहुत सी दाढ़ो के कारण अत्यंत विकराल महत् महान रूपम रूप को दृष्टवा देखकर लोका सब लोग प्रथिता व्याकुल हो रहे हैं तथा तथा अहम मैं अभी भी व्याकुल हो रहा हूँ नभ स्पृशम दीप्त मनेक वर्णम व्याप्तनम दीप्त विशाल नेत्र दृष्टवा ही ताम दृतिम नविन्दामि श्रमं चिष्णु पदक्षेद नभस्पृश्त अनेक वर्णम व्यात्न दीप्त विशाल नेत्र दृष्टवा हि ताम प्रव्यथिता धृतिम न श्रमम च विष्णु अनवय शब्दार्थ ही क्यूँकी विष्णु नभ स्पृशम आकाश को स्पर्श करने वाली दीप्तम देदीप्यमान दीप्य मान अनेक वर्णम अनेक वर्णों से युक्त तथा व्यातान फैलाये हुए मुख और दिप्ट नेत्र प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त स्वाम तो आपको दृष्टवा देखकर कर आत्मा भयभीत अंत करण वाला मैं धृतिम धीरज च और समम शांति ना नहीं बिंदा पाता हूँ दंस्ट्रा कराला चे मुखाने दृष्ट वै काला दिशो न जाने नलभे लभे चर्मा प्रसिदेश जगन निवास परछेद दस्ट्रा करते मुखा दृष्ट एव काला नल सन्नी दिश न जाने न लभे प्रसिद्ध देवेश जगन निवास अन वार्थ दसरा कराली दाढ़ों के कारण विकराल च और काला नल संभानी प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित थे आपके मुखानी मुखों को दृष्टवा देखकर मैं दिशा दिशाओं को न नहीं जाने जानता हूँ क्या और शर्म सुख एवं भी ना नहीं लभ पाता हूँ इसलिए देवेश हे देवेश जगन्वास हे जगन्वास आप प्रसिद्ध प्रसन्न हो अमी चौंधिक राष्ट्र से सर्वे सही वावनी पाल संघ भीष्म तथा सौ सह अस्मदीयरपी योध मुख्येद धृतराष्ट्रस्य चौंधृत राष्ट्र पुत्रे सह अवनील सघ भी भीष्मतपुत्र तथा असौ सहस्मदीय अभी मुख्य वक्शंति दंष्टा कराला भयानकाचि विलग्ना दशनाषु सदृश्य चूर्णितई पद छेद वक्शंति दसा करा भयानका कैचि विलग्ना दशातरषु संदृश्य उत्तम अन्वय श्रद्धा अमी वे सर्वे एव सभी धृतराष्ट्र राष्ट्र के पुत्र पुत्र अवनीपाल सह राजाओं के समुदाय सहित त्वाम आप में प्रविशं प्रवेश कर रहे हैं च और भीष्म पितामह द्रोड़ द्रोड़ाचार्य तथा तथा असो व सुत कर्ण और अस्मदी हमारे पक्ष के कपी भी योद्धा मुख्य प्रधान योद्धाओं के सर सह सहित सब के सब ऐसी आपके दंस्टा करालानी दाढ़ो के कारण विकराल भयानकानी भयानक वक्ता मुखों में तरमा बड़े वेग से दौड़ते हुए विशांति प्रवेश कर रहे हैं और केचित कई एक चूरित चूर्ण हुए उत्तम शीरो सहित आपके दर्शन रेशु दातों के बीच में विलगना लगे हुए संदृश्यं से दिख रहे हैं यदीना बहुम्बुगा समुद्र मेंवा द्रवंसी तथा तवामी नरलोकवीरा विषंती वक् ज्वलती पर छिद यहा नदीनाहवुगा समुद्र एव अभिमुखा द्रवंती तथा तव अमी नरलो कबीरा विशंति वक्राणी अभी विज्वलती अनवय शब्दार्थ यथा जैसे नदी नाम नदियों के बहु बहुत से अम्बुवेगा जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्रम, समुद्र के एव ही अभिमुखा सम्मुख द्रवंती दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं तथा वैसे ही अमी वे नरलोक वीरा नरलोक के वीर भी तब आपके अभी प्रज्वलित वक्ता मुखो में विसंति प्रवेश कर रहे हैं यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विसंति नाशा समृद्ध वेगा तथा विशंति लोका सवाड़ी सृद्ध वेगा वेद यहादी ज्वलनम पतंगा विशंति नाशा समृद्धवेगा तथा एव नाशा विशंति लोका अपि वक्राणी समृद्ध वेगा अनव शब्दार्थ यथा जैसे पतंगा पतंग मोहवश नाशाय नष्ट होने के लिए प्रदीपतम प्रज्वलित ज्वलनमि में समृद्ध वेगा अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, तथा वैसे एव एवं ये लोग सब लोग अपी भी नाशाय अपने नाश के लिए तो आपके वक्त मुखों में समृद्ध वेगाह अति वेग से दौड़ते हुए विशंति प्रवेश कर रहे हैं है से ग्रस मान समल लोक न सम्र नजो भी पूरी जग समग्रम भाष्रतपंते विष्णु पदछेद लेली है मानह लोकान समग्रान समग्रन वी तेजो भी आग भासह तव उग्र प्रतपति विष्णु अन्वय श्रद्धा समग्रान संपूर्ण लोकान लोगों को ज्वलत भी प्रज्वलित बदनाई मुखों द्वारा ग्रास करते हुए समन्ता सब ओर से लेली ले बार बार चाट रहे हैं विष्णु हे विष्णु तो आपका उग्राह उग्र भाषा प्रकाश समग्रम संपूर्ण जगत जगत को तेजो भी तेज के द्वारा आपूर्य परिपूर्ण करके प्रतपन तपा रहा है आख्या को भवान उग्र रूपो नमोस्तु ते देवर प्रसिद्ध विज्ञात नी प्रजा तव प्रवृत्ति पदछेद आख्या भाग्र रूप नम अस्तु ते दें वर प्रसीद विज्ञाइमी आद्य अनुय शब्दार्थ में मुझे आख्या ही बतलाइए की भगवान आप उग्र रूप उग्र रूप वाले कह कौन हैं देववर थे देवों में श्रेष्ठ से आपको नमः नमस्कार अस्तु हो आप प्रसिद्ध प्रसन्न हो ये आद्यम आदि पुरुष भवंतम आपको मैं विज्ञातुम विशेष रूप से जानना इच्छा चाहता हूँ क्योंकि मैं तो आपकी प्रवृत्ति प्रवृत्ति को नही प्रजा नामी जानता भगवाच कालोस्मी लोक छत्त प्रवृद्ध लोकान्हत प्रवृत्ता रीतेम न भविष्य स्थित प्रत्यनेशोदा कक्षेद काल अस्मि लोक छयकृत प्रसिद्ध लोकान्हर्त प्रवृत्ता रीते न भविष्य सर्वे ये अवस्थिता है शब्द लोक छयकृत लोकों का नाश करने वाला प्रवृद्ध बढ़ा हुआ कालह महा काल महाकाल अस्मी हूँ इस समय लोकान इन लोकों को समाहर नष्ट करने के लिए प्रवृत्त प्रवृत्त हुआ हूँ इसलिए ये जो प्रतिनिकेशु प्रतिपक्षियों की सेना में अवस्थिताह स्थित योद्धा योद्धा लोग हैं है वे सर्वे सब तमाम तेरे रीते बिना अपि भी ना नहीं भविष्य रहेंगे अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा तस्मा मुठ यशोलभस्व जीवा शत्रु भुक्व राज्यम समृद्धम मई य वैसे निहता पूर्व मेवा परच्छेद तस्माष यश लव जीवा शत्रु भुंक्स्व राज्य समृद्ध मैया निता पूर्व निमित्तमात्र भव स व्यसाची अन्वय शुद्धा तस्मात अतएव स्वम तु उठ उठ यश लभस्व प्राप्त कर और शत्रुन शत्रुओं को जीतवा जीतकर कर समृद्धम धन धान्य ऐसी सम्पन्न राज्यम राज्य को भोग ये सब भूक्ष उर्वम एव पहले ही से माया मेरे ही द्वारा निहिता मारे हुए हैं शव्य हे शव्य बाएं हाथ से भी बाढ़ चलाने का अभ्यास होने से अर्जुन का नाम शव्य हुआ था निमित्त एव तू तो केवल निमित्त मात्र ंज द्रोणं चीष्म जद्रथम चर्ण तथान्यान पिध वीरा मधिष्ठा युग स्वेता शिणे सपत्ना वजछीद द्रोण चीष्म जय द्रथम चर्ण तथा अनिया वीरा मैया हता जहिमा व्यतिष्ठा युद्य स्वजेता शिड़े सपत्ना शुद्धा द्रोणम द्रोणाचार्य और ष्म धिस्म पितामह चा जयद्रथम जयद्रथ और कर्णम कर्ण तथा तथा अन्य अपि और भी बहुत थे मया मेरे द्वारा खतान मारे हुए योद्धा वीरान वीर योद्धाओं को तुम तू तु, जय मार माँ व्यथिष्ठा भय मस्कर निः संदेह तू रड़े युद्ध में सपतना वैरियों को जेता जीतेगा इसलिए युद्धस्व युद्ध कर संजय वाच एक त्रुवा वचनम केशव से कृता किरीटी नमस कृ भूयवाह कृष्ण स गणम्य पद छेद्वा वचनम केशव से कृता वेपनारीटी नमस कृ भूय एव आह कृष्ण स गम भीत भीत प्रणम्य अनवय एवं शब्दार्थ केशव से केशव भगवान के, के, के एक वचनम वचन को श्रुवा सुनकर किरीटी मुकुटधारी अर्जुन श्रीतांजलि हाथ जोड़कर कर वेप हुआ नमस्कृत नमस्कार करके भूय फिर एव भी, भीत भीता, अत्यंत भयभीत होकर प्रणम्य प्रणाम करके कृष्णम भगवान श्री कृष्ण के प्रति सगत गदम गदगद वाणी से आह बोला अर्जुन स्थाने अर्जुनवाच स्था ऋषिकेशवा प्रकृतिया जगत प्रहृष्यनुरजते चक्षासी भीता दिशो द्रवंति सर्वे च सिद्ध संघा प्रेद स्थानी ऋषिकेश जगत प्रश्यति अजते च रक्षा से भेद निर्देश द्रवंध सर्वे नमस्य सिद्ध संघ अन्वय श्रद्धा ऋषिकेश अंतरयामी स्थाने यह योग्य ही है कि तो आपके प्रकृतिया नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत जगत प्रहृष्य अति हर्षित हो रहा है चा, और अनुरज्यति अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भीतानी भयभीत रक्षा राक्षस लोग दिशा दिशाओं में भाग रहे हैं क्या और सर्वे सब सिद्ध संघा सिद्ध गणों के समुदाय नमस्यंती नमस्कार कर रहे हैं कस्मा चेना महात्मन गरीब से अन दें सजगन्नीवास कस्मा चेन न मरेन्महात्म गरीयसे ब्रह्मण अदिकर्त अनंत देवेश जगन्नीवास तम अक्षर सत असत पर शब्दार्थ महात्मन हे महात्मन ब्रह्म ब्रह्मा की अपि भी आदि आदि कर्ता च और गरीय से सबसे बड़े थे आपके लिए ये अकस्मात कैसे न न नमस्कार ना करी अनंत हे अनंत देवेश हे देवेश निवास हे जगन्वास यत जो सत सत असत असत, असत और तत्परम उनसे परे अक्षर अक्षर अर्थात सचिदानंद घन ब्रम् है तत् वह आप ही हैदिदे पुष पुरुषा विश्व परम निधान वेता सि वेद्यम च परम च धाम या कम विश्वत वादी तम आदिदेव पुष पुराण ऐसे विश्व परम निधान वेत्ता असी वेद्यम च परम च धाम तथम विश्व अनतूप अनवय क्यूँ शब्दार्थ तम आप आदि देव आदि देव और पुराण सनातन पुरुष पुरुष है तम आप अस्य इस विश्वस्य जगत के परम परम निधानम आश्रय च और वेदता जानने वाले तथा वेद्यम जानने योग्य और परम परम धाम धाम बसी हैं अनंत रूप हे अनंतरूप त्वया आपसे यह सब विश्वम जगत तथम व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है वायो यमोग्निर्वरुण शशंक प्रजापति स्व प्रता नमो नमस्ते सहस्र कृत्व भूय नमो नमस्ते पदछेद वायु यम अग्नि वरुण शशंक च नमः नमः ते अस्तु सहस्रक्रीत पुनः भूय अभी नमः नमः ते अन्वय शब्दार्थ ऑप वा वायु, वायु यम यमराज अग्नि अग्नि वरुण वरुण शशाक चंद्रमा प्रजापति प्रजा के स्वामी ब्रह्मा च और प्रापितामह ब्रह्मा के भी पिता हैं ते आपके लिए सहस्र कृत हजारों बार नमः नमस्कार नमः नमस्कार अस्तु हो ते आपके लिए भूय फिर अभी भी पुनः बार बार नमः नमस्कार नमः नमस्कार नमः पुरस्ता दस पृष्ठ तस्ते नमोस्तु तेत एव सर्व अनंत वीरिया क्रम सर्वं सी सर्वा पदछेद नमः पुरस्ता अथ पृष्ठत नम अस्तु तेतर्व अन वीर अमित सर्वं समाप्नोषि ततः अर्व अनुम शब्दार्थ वीर्य हे अनंत सामर्थ्य वाले ते आपके लिए पुरस्ता आगे से अथ और पृष्ठत पीछे से भी नमः नमस्कार सर्व हे सर्वात्मन ते आपके लिए सर्वतः सब ओर से एव एवं नमः नमस्कार अस्तु हो क्योंकि अमित विक्रमह अनंत पराक्रमशाली तम आप सर्वम सब संसार को समापनोष व्याप्त किए हुए हैं तथा इससे आप ही सर्व सर्वरूप हैं सखेति मसभम यदु हे कृष्ण हे यादव हे सखेती अजानता महिम तवेद मैया सखा प्रणये नखाई मसम युक्त हे कृष्ण हे यादव हे सखे इति अजानत महिम तव तो इदम मैया प्रमा प्रणये नी यहाम सत्त विहारशय्याशन भोजन प्यच्युत समा प्रमेय प्रच्छेद यहासाथम असत्त असी विहार शय्यासन भोजन एक समक्षम तय अहम अप्रमेयम अनुय शब्दार्थ तो आपके इदम इस महिमानम प्रभाव को अजानता न जानते हुए आप मेरे सखा सखा हैं इति ऐसा मत्वा मानकर कर प्रणय प्रेम से वाद वा, प्रमाद से अपि भी मया मैंने, हे कृष्ण हे यादव हे यादव हे सखे हे सखे इति इस प्रकार यत, जो कुछ बिना सोचे समझे प्रसम हठात उक्तम कहा है च और अच्युत हे अच्युत आप यत जो मेरे द्वारा अवहसार्थम विनोद के लिए बिहार सयासन भोजनेशु विहार सैया आसन और भोजन आदि में एकह अकेले अथवा अथवा तत्समक्षम उन सखाओं के सामने अपी भी असतकृत अपमानित किए गए असी हैं वह सब अपराध अप्रमेयम अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले तमाम आपसे अहम मैं क्षमा क्षमा करवाता हूँ पीता लोकसम पूज्य से गुरुआन न समस्तभ्यधिको लोकत्रेप्य प्रतिमा प्रभाव पदछेद पिता असी चराचरस्य चरा अस्य पूज्य च गुरु गरी नम अस्थ्य कुत अन्य लोकत्री अतिम प्रभाव आप शाथ इस चराचरस्य चराचर लोकस जगत के पिता पिता च और गरियान सबसे बड़े गुरु गुरु एवं पूज्य अति पूजनीय अति हैं अप्रतिम प्रभाव हे अनुपम प्रभाव लोकत्रये तीनों लोकों में सत्सम तो आपके समान अपी भी अन्य दूसरा कोई न नहीं अस्ति है फिर अभ्यधिक अधिक तो कैसे हो सकता है तस्मा प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसाद में जम पुत्र सखे सख्यु प्रिय प्रिसी दोक्षी तस्मा प्रणम्य प्रणिधा कासाद अहम ईशम ईजाव पुत्रस्य सखा सखाई सख्यु प्रियः प्रिय प्रिया तस्मात अतए प्रभो अहम् मैं कायम शरीर को प्रणिधाय भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणम्य प्रणाम करके ईडियम स्तुति का निग्य स्वाम आप ईशम ईश्वर को प्रसाद ए। प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ देव हे देव पिता पिता इव जैसे पुत्रस्य पुत्र की सखा सखा इव जैसे सख्यु सखा की और प्रिय पति एव जैसे प्रियाया प्रियतमा पत्नी की अपराध सहन करते हैं वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सोम सहन करने अहसी योग्य हैं। अदृष्ट पूर्व ऋषितोष में दृष्टवा भय न प्रम मनो में सदी में दर्शय दसीद दें सगन्नीवास पदक्षीद अदृष्ट पूर्व रिशित अस् दृष्ट भय नव्यथित मे तत एवे दर्शय देव रूप प्रसिद क्यूँ श पूर्व पहले ना देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को दृष्टवा देखकर कर कृषि हर्षित अस्मी हो रहा हूँ क्या और में मेरा मन मन भय नय से प्रव्यथितम अति व्याकुल भी हो रहा है इसलिए आप सत अपने देव रूपम चतुर्भुज विष्णु रूप को एव ही। मुझे दर्शय दिखलाइए देवेश हे देवेश जगन्निवास हे जगन्निवास प्रसन्न होइए हो गिम चाग्रहस्थ मिछा द्रष्टुम तथ ने चतुर्भुजन सहस बाहो भीश्वूर्तिद अहम् रीटीनम तेन इच्छा द्रष्टुमे चतुर्भुजन सहस्र बाहूर्ति अन्वय की अहम् मैं तथा वैसे स्वाम आपको किरी चिन्हम मुकुट धारण किए हुए तथा गदिनम चक्रहस्तम गदा और चक्र हाथ में लिए हुए दृष्टुम देखना इच्छामि चाहता हूँ अतः इसलिए विश्व हे विश्व स्वरूप सहस्र बाहो है आप तेन एव उसी चतुर्भुजेन रूपेण चतुर्भुज रूप से प्रकट भ्री भगवान वाच मैया प्रसन्न तवाजुने दूपम परम दर्शित आत्मा तेजो मन यन्मे त्वदन्ये येन न दृष्ट पूर्व पद छेद मैं प्रसन्न न तो अर्जुन ईद पर आत्मयोगा तेजो मैं विश्व अन आद्यदन यृष्ट पूर्व अनुमय एवं शुद्धार्थ अर्जुन हे अर्जुन प्रसन्नेन अनुग्रह पूर्वक मया मैने आत्मयोग अपनी योग शक्ति के प्रभाव से इदम् यह मे, मेरा, परं, परं, परं, तेजो तेजो मैं मेरा परम परम तेजोमयम तेजोमय मय सबका आदि और अनंतम सीमा रहित विश्वम विराट रूपम तुझ को दर्शितम दिखलाया है जिसे तदन ये तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने न दृष्ट पूर्वम पहले नहीं देखा था न वेद्यन दान न क्रियाभी श अहमोके द्रुम देन कुर प्रवीर पदछेद न वेद यध्ययन न दान न चिया तपो भी उग्रैंप शक्य अहम नृलोके द्रष्टुम तदन ये न कुरु प्रवीर अनुयरु प्रवीर हे अर्जुन नृलोके मनुष्यलोक में एवं रूप इस प्रकार विश्वरूप वाला अहम मैं ने यज्ञाध्यय नही है वेद और यज्ञों के अध्ययन से ना, ना, दान से ना, ना, फियाओं से क्या और ना, ना, उग्रै, उग्रह तपोभि तपो से ही तदन ये नरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा द्रष्टुम देखा जा शक्य शक् माते व्यथा व्यच विमू भाव दृष्टारूपम घोर मेद्रिंगमेद व्यपेत भी प्रीतमना पुनस्तम प्रपश्य पदछेद ते व्यमू भा दृष्ट घोरम इद्री कम व्यपेत भी प्रीतमुन ततए मे रूपम प्रपश्य अन्वय मम मेरी इस प्रकार के इदम इस घोरम विकराल रूपम रूप को दृष्टवा देख व्यथा व्याकुलता माँ नहीं होनी चाहिए च चा और विमूढ़ भावः मूढ़ भाव भी माँ नहीं होना चाहिए भी और प्रीति प्रीति मना प्रीती युक्त मन वाला होकर तत एव उसी में मेरे इदम इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूपम रूप को पुनः फिर प्रपश्य देख संजय उवाचितजुनम वा सुदेव तथोक्त स्व दर्शयास भूय आश्वासयासम भूवा सौम्य वपूर्मात्मा पदक्षेद अर्जुन वासुदेव तथा उत्तरा स्व दर्शयामास भूय एनम् भूत पुनः वपु महात्मा अन्वय की श्रद्धा वादेव वासुदेव भगवान ने अर्जुनम अर्जुन के प्रति इति इस प्रकार उक्तवा कहकर कर भूय फिर तथा वैसे ही स्व अपने रूपम चतुर्भुज रूप को दर्शयामास दिखलाया क्या और पुनः फिर महात्मा महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य वपुह सौम्य मूर्ति भूत्वा होकर एनम इस भीतम भयभीत अर्जुन को आश्वासमास अर्जुन वाच दृष्ट वेदम मानुषम रूपम तो सौम्य जनार्दना संवृत्त दृष्वादुषम रूपम तौ सौम्यदन इनमें संवृत्ता शब्द जनार्दन हे जनार्दन तौ तो आपके इदम् इस सौम्यम अति शांत मानुषम रूपम मनुष्य रूप को दृष्टवा देखकर कर अब मैं सचेता स्थिर चित्त संवृत्त हो गया अस्मी हूँ और प्रकृति अपनी स्वाभाविक स्थिति को गतः प्राप्त हो गया हूँ श्री भगवान उवाच सुदूरदर्शन इदम रूपम दृष्टवा देवा अस्य नि दर्शन कांचीण परेद सुदूरदर्शन इदम रूपम दृष्टवा देवा अपि अस नित्यम दर्शन कांचीण अनवय शब्दार्थ मम मेरा यत जो रूपम चतुर्भुज रूप तुमने दृष्टवान देखा असी है इदम यह सुदुर्दर्शन सुदुर्दर्श है अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं देवाह देवता अपी भी नि सदा अस्य इस दर्शन कांक्षिण दर्शन की, की आकांक्षा करते रहते हैं न हम वेद नपसा न न दान्य शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवासी मथा पदछेद न अहम वेद न तपसा न न च इज्यया शक्य एवं विध द्रष्टुम दृष्टव असी मथा अन्वय इन शब्दार्थ यथा था। था जिस प्रकार तुमने माम मुझको दृष्टवान देखा असी है एवं विध इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला अहम मै न न, न, न तपसा तप तक से न न दानेन दान से क्या और न, न, न इजया यज्ञ से ही द्रष्टुम देखा शक्य जा सकता हूँ भक्त अहम एवं विधोर्जुन ज्ञात द्रष्टुम प्रवेशुम च पर तप कदेद भक्त तो अन्या शक्य अहम एवं विध अर्जुन ज्ञातम द्रष्टुम तत्व प्रवेशुम च पर अनवय शब्दार्थ तो परंतु परंतप हे परंतप अर्जुन अर्जुन अनन्या भक्त्या अनन्य भक्ति के द्वारा एवं विध इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला अहम मैं दृष्टुम प्रत्यक्ष देखने के लिए तत्व तत्व ऐसी ज्ञातुम जानने के लिए क्या तथा प्रवेश प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए क्या शक्य शक्य हूँ मत कर्म कृण परमो मत, मत भक्त संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यमेति पांडव पदच्छेद मतकमृत मत् परमा मतभक्त संगवर्जि निर्वैर सर्वूतेष् यमे पांडव अनु शब्दार्थ पांडव हे अर्जुन जो पुरुष केवल मत कर्म मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है मत परमह मेरे परायण है मत भक्त मेरा भक्त है संग वर्जित आसक्ति रहित है और सर्वभूतेश संपूर्ण भूत प्राणियों में निर्विह वैर भाव से रहित है स व अनन्य भक्ति युक्त पुरुष माम मुझको ही के प्राप्त होता है ओम तत्सदी श्रीमदगवदीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यार्जुन संवादे विश्व दर्शन योगो योग नाम